की। पानी जब स्थिर होता है उसमें मुंह दिखाई पड़ता है ऐसे ही सुमिरन करते करते जब आपका मन स्थिर हो जाएगा तो आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे अपने सतगुरु कबीर साहब के झलक को प्राप्त हो जाएंगे उनके दर्शन को, को प्राप्त हो जाएंगे बोल सतगुरु कबीर साहब की तो सतगुरु मिलिया कर्म सबना से मन इंद्री एक आवागमन की मिठे कल्पना और निज घर लागे में आपकी जाएगी। को कबीर गुरु मिलिया। मिट की नरक अघोर अघोर नरक में जाते थे और सतगुरु कबीर आए दया कर ऐसे दिन दया दया घर के पदारे पदार कर सतनाम का सतलोक का उपदेश दिया ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल सतनाम का, नाम रेख का रेख ही उपदेश दिया बहुत सारे नाम का उपदेश दिया विविध भांति उपदेश दढाए बहुत सारे नामों की परिचय बताई ये, ये ये इस लोक का टिकट है ये इस लोक का टिकट है तो सत्य स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सत्य का नाम है और सत्य के नाम से जीव का सहजता से कल्याण होता है सत्य के अलावा जो दुकानें चलती हैं वे व्यापार हैं और सत्य ही संपूर्ण और सच्चा व्यापार है सत्य के अलावा जो कुछ नाम हैं वो नाम कुछ सिद्धि को प्राप्त करके और वो नाम अपना विदा हो जाता है और सत्य का जो नाम है वो आपके हमेशा रहता है और हमेशा आपको अमर बनाएगा इसलिए सत्य नाम के उद्देश्य को आप हृदय में ग्रहण बोल सतगुद्यालय की मारा सतगुरु है अविनाशी मुक्ति रहते हैं दासी बोले सदगुरु हैं अविनाशी जारे मुक्ति रह है दसी महारा सतगुरु हैं अविनाशी जारे मुक्ति रह जारे मुक्ति हैं दासी जारे जर मुगति मुक्ति रहत है दासी, मारा सतगुरु हैं अविनाशी जारे मुक्ति रैत है दासी मेरा सतगुरु है अविनाशी जारे मुक्ति रैत हैं दासी ब्रह्मा जारो पार न पावें ब्रह्मा जानो पारण पावे निरंजन करे खवासी मारा सदगुरु है अविनाशी और निरंजन कर खवासी मारा सदगुरु है अविनाशी ष महस बहुत गुण गावे सष महश बहुत सो भी पार नहीं पासी मारा सदगुरु है अविनाशी हरे रे पार नहीं पासी मारा सदगुरु है अविनाशी जा मुगतिरत है दासी मारा सदगुरु है अविनाशी बोलिए बोल मुगतिरथ दासी मारा सदगुरु है अविनाश जिनहो हमारा सतगुरु है अविनाशी मैं मुगति रह है दासी सत्य गुरु अविनाशी जारे मुक्ति दास शंकर जी जारो ज्ञान दरत हैं शंकर जी जारो दरक है तो कह योग अभ्यासी मारा सदगुरु है अविनाशी हा कह रे योग अभ्यासी मारा सदगुरु है अविनाशी चार वेद तो भेद न जाने खोज खप जासी मारा सतगुरु है अविनाशी जारे मुक्ति रैत है दासी मारा सतगुरु है अविनाश जारे जारे मुक्ति रैत है दासी जारे मुक्ति दासी मारे मुक्ति रह हैं दासी मारा साय है अविनाशी जारे मुक्ति रह हैं दासी मारा सतगुरु हैं अविनाशी जारे मुक्ति रह हैं दासी ओंकार बीच भरमित डोले ओंकार बीच भरमित डोले तो विष्णु जी फिरत उदासी वाई विष्णु जी फिरे उदासी हाँ विष्णु जी फिरत उदासी वाई विष्णु जी फीरत उदासी हो सार शबद जारे हथन आयो सार शबद जारे हथन आयो पड़काल री फांसी पड़काली फांसी मारा सदगुरु है अविनाशी जरे मुक्ति भारत दासी मारा सतगुरु हैं अविनाशी जरे मुक्ति रह हैं दासी मारा सतगुरु हैं अविनाशी जरे मुक्ति रैत हैं दासी ए अजर अमर एक परम पुरस है अजर अमर एक परम पोरस बोले अजर अमर एक परम पोरस है अजर अमर एक परम पोरस है ए वो कई है पुलवासी मारा सदगुरु है अविनाशी हा वो कही पुलवासी हमारा सदगुरु है अविनाशी जारे मुग रहते हैं दासी गाना कबीर सा सुनो भाई सा रसा सुनो अमरापुर तो, अमरापुर राशी मारा सतगुरु है अविनाशी चारे मुक्ति रह हैं है नासी मारा सतगुरु है अविनाशी मुक्ति दासी, मारा साहेब है अविनाशी जे मुक्ति रह है दासी हे। बोले सदगुरु कबीर साहेब की यानी धर्मदास साहेब की पंश्री गुजरूदित नाम साहेब की स्वामी जी कृष्णानंद जी महाराज की परम पूज्य छगाराम जी महाराज की दाता शाह बलाराम जी महाराज की अपने अपने गुरु साहेब की आज के आनंद की सत्य धर्म की भारत के सभी संत महापुरुषों की माता पिता गुरुदेव की महाराज सतगुरु अविनाशी मुक्ति दासी और एक मैं छोटी सी कथा कहना चाहता हूँ कि एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले भ्रमण करने के लिए निकले तो भगवान कृष्ण पीछे बैठे और अर्जुन रथ हाक रहे हैं इतने में अर्जुन जी की दृष्टि एक मकौड़ों की लाइन पे पड़ी जो मकौड़ों की लाइन चलती थी उन्होंने रथ रोक लिया और कहा कि प्रभु इस मार्ग को बदल दो क्योंकि यहां जीव मर जाएंगे और मकोड़ों की लाइन चल रही है और कोई दूसरे रास्ते से चलो तो भगवान कृष्ण ने कहा जीव का जन्म और मरण नियत है जिस दिन जन्म हो हुआ उसी दिन मरण भी लिखा हुआ है इसलिए जिसको मरना मर मरेगा तू क्यों अपना रास्ता बदलता है तू चल म से सुनो ये ज्ञानवर्धक बात है।, ये चर्चा बड़ी की है बड़ी विचार की है है है और ज़्यादा लंबी नहीं अभी समाप्त हो ही रही है। तो भाई बहनों भगवान कृष्ण ने कहा कि जिस दिन मनुष्य जन्म लेता है उसी दिन उसके सारे लेख लिखे जाते हैं और मृत्यु का दिन भी उसका तय रहता है इसलिए तुम काय को सोच करते हो तुम तो रथ हाको चलाओ रथ अर्जुन जी बोले ठीक है जब रथ दो चार पैंट पे चला फिर अचानक से भगवान कृष्ण बोले क्या अरे अर्जुन रोक रोक रोक वही रोक कहा कि जो हु वहीं पर रथ रोक लिया तब अर्जुन के मन में शंका हुई कि भगवान आप अचानक कैसे रथ को वापस रुकाए कहते भाई और जितने जीव हैं, ये तो परले के जीव हैं, इनके दान पुण्य नहीं है इसलिए ये ऐसे ही मरने के लिए हैं। परंतु इन मकोड़ों की लाइन में एक बड़ा मकोड़ा है जिसकी टांग टूटी हुई है ये सब उसी का परिवार है उसकी लाज रखना तुम वो अगर पहिये के नीचे आ जाए तो वहीं रथ रोकना और बचा के चलना बोले कहा कि भगवान तो समदृष्टि होते हैं और फिर एक मकोड़ा का फिक्र करते हैं और दूसरे मकोड़ा के लिए नहीं ये चिंता है ही नहीं क्या बात है ये ऐसे कैसे आप भगवान आप ज्ञान देते हैं तो कहा अर्जुन पहले सुन ये जो मकोड़ा चल रहा है जिसको मैं बचाने की बात कह रहा हूं इस मकोड़े की आत्मा ने पूर्व जन्मों में बहुत पुनः किया और चौदह बार इंद्र की पदवी पाई कितनी बार बार, एक बार इंद्र बनना हो तो सौ यज्ञ करना पड़े बलि राजा की तरह वो सौ कर नहीं पाया निर्णय कर सका कितना उसने दान किया कितना पुण्य किया सेवा की सौ यज्ञ पूरा करते हैं वेदों का इशारा है तब जाकर के उसे इंद्र की पदवी मिलती है इंद्र की पदवी पाने वाली आत्मा सुख में अड़ज जाती है तो ऐसे ही चौदह बार इंद्र पद पायो चौदह बार इंद्र पद पायो और बढ़ियों मकोड़ों कृष्ण बतायो चौदह बार इंद्रपद पाने के बाद भी मकोड़ा बन गया है इसलिए ध्यान देना सकाम भक्ति मत करना निष्काम भक्ति करना सेवा करो तो निष्काम भक्ति करना भजन करो तो निष्काम करना।, तो करना अपने आत्मा के उद्धार के लिए करना किसी को दिखाने का भजन नहीं है अपने आत्मा के उधार के लिए करना सेवा आपके उद्धार के लिए है और जो आप स्मरण करते हो उसमें सतगुरु का करना फिर ना कोई नहीं, कोई मरोगे। तो इसी प्रकार से खेत में जैसा बीज बोगे ना वैसा आप अनाज पाओगे तो बीज जो बोना है सतनाम के हीरे मोती और सतनाम का जो बीज है उसको आप हृदय रूपी खेत में बोवो तो आप वासना से निवृत हो जाओगे सत्य मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे और अन्य नामों से जो जो गति को आप प्राप्त होंगे फिर दोबारा लौटना आपको पड़ेगा इसलिए देने को सत सत्यब्द है देने को अनदान है लेने को सतनाम और त्रिण की आधीनता डूबण को अभिमान अगर डूबना है तो अभिमान करो कि सब मैंने किया और तिरना है तो सब गुरुदेव ने किया मेरे मुझ में कुछ नहीं जो कचु ऐसा और, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है और तो वही ये ध्यान करना घूम कर फिर यहाँ नरक में आ जाती हैं तो ब्रह्माचारो ध्यान धरते और निरंजन करे खवासी और चार वेद तो भेद जाने शेष मुकावे बहुत गुण गावे सोई पार निपासी तो रात दिन गाते हैं, हैं। हैं वे भी पार नहीं पाते हैं। ओम कार नहीं पाते में में भरमित भरमित विष्णु सार हाथ आवे पड़े काल की हंसी, सतगुरु और मुक्ति रहते दासी। भरमितोले फिर क्या कहा कि शंकर जानो ध्यान धरे करे कहिए योग अभ्यासी और चांद वेद तो भेदन जाने खोज खोज खप थोड़ा निर्णय ढंग से करना भाई, भाई। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है कौन सा गुरु करना कौन सा नाम जपना निर्णय अच्छे ढंग से करना फिर कहा के अजर अमर वो प्रेम परम पुरुष है और सौ ये फुलवासी अजर अमर वो परम पुरुष है सौ ये फुलवासी और कहत कबीर सुनो भाई सादा वे अमरापुर के वासी हमारा सतगुरु है वनासी जन मुक्ति रहते हैं दासी ये मुक्तिदासी रूप में रहेगी प्रेम लगन और श्रुति का भजन को भक्ति कहते हैं और फालतू बकवास है प्रेम और लगन जिसमें नहीं है तो कोई भक्ति को प्राप्त नहीं होता सबती का योग नहीं है फालतू का बकवास हो रहा है जीव को और डूबने की वो हो रही है बातें पर यहाँ पे शुरू शब्द योग जब तक जीव को नहीं मिलेगा तब तक ये मोक्ष गति को प्राप्त नहीं हो सकता संसार में से दूर, दूर। बांध करो आप हाल बोल की तो मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ आप सार निर्णय को आप ही करें और ग्रहण करें मनुष्य जन्म दुर्लभ से मिलता है संत आपके सहयोग के लिए तैयार हैं और, और आप सभी अपना घर का काम भी अच्छी तरह से करें और धर्म का पालन करें और सत्संग को ग्रहण करते तो तो रहें आज अब मान लो महाराज इसका मतलब महाराज पदार्गे नहीं, नहीं। लाख कोष पर गुरु बसे तो सुरती दीजो पटाए तुरी असवार हैं पलावे छिन जाए आप मन में उदासी मत लाना वैसे तो कहा गया है मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी आवे अमर लोग तो वहीसी जो सतगुरु का गुण गावे ऐसे तो प्रेम में तो आपको रोना ही चाहिए मैं तो मैं, तो मैं मना किया माता जी साहब ने कहा रोना नहीं पर मैं तो कहता हूं आपको रोना चाहिए प्रेम में तो आपका प्रेम बढ़ेगा तो फिर साहेब आएंगे संत पधारेंगे और आपको घट भीतर दर्शन होगा आवत साधु नष जातन दियो रोय कहे कबीर कभी उस दास, दास की मुक्ति कभी नहीं, नहीं। हो उसकी मुक्ति थाँगी नहीं हो सकती प्रेम और लगन जरूरी है प्रेम जरूरी है आज, आज दुनिया में प्रेम नहीं है पैसा की बहुत बढ़त है और प्रेम की कमी है इसलिए प्रेम होना है प्रेम ही कबीर साहब का पंथ है प्रेम ही कबीर साहब का पाठ है कबीर साहब का सब कुछ प्रेम ही है इसलिए आप प्रेम तो रखना संतों को याद करना फिर ऐसे आयोजन करना संतों को बुलाना और आपके जीवन में खूब लाभ लेना